अब चार दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है जिस मांग ने दिल को मांग लिया जिस मांग ने दिल को मांग लिया उस मांग में तारे भरना है अब चार दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है जिस मांग ने दिल को मांग लिया मांग ने दिल को मांग लिया उस मांग में तारे भरना है अब चार दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है दिल अपना भी से धड़के हैं देखेंगे उन्हें तो क्या होगा हम होश भी अपने खो देंगे मस्ती से भरा जलवा होगा वो सामने हो फिर आए मजा कुछ कहना है कुछ सुनना है अब चार दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है जिस मांग दिल को मांग लिया जिस दिल को मांग लिया उस मांग में तारे भरना है अब चार दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार साहब छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं और छुट्टी एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही बहुतों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है चाल में एक उछाल आ जाता है मतलब देर इज़ ए स्प्रिंग इन द स्टेप और एक तरह की खुशी महसूस होने लगती है छुट्टी देखिए साहब तो आज मैं आपसे इसी छुट्टी के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि छुट्टी के बारे में मेरा कुछ थोड़ा सा एक टेक अलग भी है अब वो अलग टेक की बात तो पहले करूँगा बाद में सॉरी बाद में करूँगा यार पहले तो आपसे असली छुट्टी का जो मज़ा है ना उसकी बात करते हैं छुट्टी शब्द कहाँ से आया मुझे ऐसा लगता है कि मैं आजकल एक अंग्रेज़ी की किताब पढ़ रहा हूँ अपने कुछ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए तो उसमें मुझे ये पढ़ने का मौका मिला कि अंग्रेज़ी के जो शब्द हैं वो शब्द उनका मूल यानी उनका उनके कुछ हिस्से होते हैं जिसको वो रूट्स कहते हैं तो उनका कहना ये है कि अंग्रेज़ी के ज़्यादातर शब्दों के रूट्स आपको लैटिन शब्दों में मिल जाएंगे और उन रूट्स के साथ में कुछ प्रीफिक्सेस सफिक्से लगाए जाते हैं तो अगर आपको रूट्स पता हैं और आपको प्रीफिक्स सफिक्स का अर्थ मालूम है तो आप किसी भी शब्द का मतलब आसानी से ढूंढ सकते हैं यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो शब्द का मतलब क्या होगा तो अब ये तो उन लोगों के लिए है ना भाई जिनको कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा की तरह पढ़नी पड़ रही है हमारे जैसे हमको अब लोग बात कहते हैं कि साहब वोकेबुलरी बढ़ाइए वोकेबुलरी बढ़ाइए तो भैया वोकेबुलरी बढ़ाने के लिए ये सब तकनीकें अपनानी पड़ती हैं अब सब उसी तरह से हमारी जो हिंदी भाषा यानी जिसमें हम लोग बातचीत कर रहे हैं यहाँ भी मुझे लगता है कि हर शब्द के कुछ ना कुछ रूट्स होते हैं अब ये तो साहब मैं नहीं जानता ये तो हमारे कोई जो हिंदी दाँ हैं वो शायद बता पाएं कि इसके लिए हम कहाँ ढूंढने जाएं कि हिंदी के रूट्स हमको मिल पाएं कुछ लोग कहते हैं संस्कृत में मिलेंगे कुछ लोग कहते हैं तमिल में मिलेंगे कुछ लोग कहते हैं कि साहब हिंदी बड़ी स्वीकार करने वाली भाषा यानी कि ऐसी भाषा है जो बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है लोगों को या शब्दों को तो हम लोगों को ये शब्द जो है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में भी मिल सकते हैं मसलन कि जैसे हमको अंग्रेज़ी में मिल सकते हैं शब्द कुछ हम फ्रेंच या इटालियन बोलते जैसे बोलते ना जैसे आजकल बहुत हो गया जब चढ़ने लगते हैं लोग बोलते हैं चाओ अब यार चाओ तो हमको तो चावें ला ही आ है मगर चाओ का मतलब क्या है वो शायद विदाई के लिए बाय बाय चाओ ऐसा करके बोला जाता है तो उसी तरह से अब अगर हम छोटे शब्द के बारे में सोचें तो साहब सच बात यह है कि मुझे लगता है छुट्टी शब्द का जो मूल है ना वो है छूटना छूटना मतलब किसी ने आपको पकड़ रखा हो और वहां से छूट रहे हो तो तो अब साहब एक तो बात ये हुई कि छूटना या इसको अगर ऐसे दूसरे शब्दों में देखें तो छुटकारा पाना ये भी एक मतलब हो सकता है यानी कि इन दोनों शब्दों में पहला मतलब तो सिर्फ यह है कि आप कहीं ना कहीं जबरदस्ती रोके गए थे अब उस जबरदस्ती के रोके जाने से आप बचे, तो वो छूटना हो गया अब इस छूटने को अगर एक हम ये कहें कि इस छूटने को हम इसको अब मुझे पता नहीं साहब इसको क्या बोलेंगे वर्ब नाउन एडजैक्टिव एड क्या बोलेंगे इसको छुट्टी कह दिया जाए तो मुझे लगता है छुट्टी शायद एक नाउन भी हो सकता है और छुट्टी मिल गई मतलब एक शायद वर्ग भी हो सकता है पता नहीं साहब ग्रामर के हिसाब से व्याकरण के हिसाब से क्या होगा मैं नहीं कह सकता मगर छुट्टी जरूर ये तो बता रही है कि आप कहीं बधे थे वहां से आप छूट करा दें तो साहब आजकल कल हम लोग छुट्टी शब्द सुनते हैं क्यों क्योंकि स्कूलों में छुट्टी हो रही है गर्मी का मौसम आ गया लोग बोलते हैं भाई की गर्मी की छुट्टियाँ जल्दी कर देनी चाहिए तो छुट्टी की खुशी आपको बताऊं, हम तो साहब आजकल वो हमारे कॉलोनी में मतलब हमारे बिल्डिंग में जो बच्चे हैं ना रात को 11 बजे मुझे कभी कभी बच्चों के गाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो गाना सुन के ऐसा लगता है कि नहीं नहीं साहब ये कोई क्रिसमस के नहीं गा रहे हैं ये अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि साहब छुट्टी है बस खुशी के मारे गाने गाए गा रहे हैं ठीक है बड़ी अच्छी बात है बच्चों के खेलने की भी आवाज़ आती है क्या साहब ये छुट्टी सिर्फ बच्चे इंजॉय करते अरे नहीं साहब ऐसा नहीं है मैं आपको बताता हूँ कि साहब हमको तो ये ख्याल है कि जब नौकरी करते थे उस जमाने में छुट्टी आने वाली है यानी कि शुक्रवार का दिन पूरे हफ्ते का अक्सर अक्सरह सबसे खुशनुमा दिन होता था क्यों क्योंकि अगला दिन उस ज़माने में साहब शनिवार को छुट्टी नहीं होती थी जैसे आजकल होती है ना ऐसी छुट्टी नहीं होती उस जमाने में होता यह था कि शनिवार हाफ डे होता था तो हाफ डे होने वाला है इसी बात पर खुशी शुरू हो जाती थी यानी फ्राइडे शाम से खुशी शुरू हो जाती थी अब साहब ये खुशी जो थी ये सैटरडे तक चलती थी उसके बाद सैटरडे को तो छुट्टी हो जाती थी बस तो फिर तो खुश हो गए अब ये खुशी नौकरी करते वक्त बेहद हुआ करती थी क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट थी छुट्टी बहुत इम्पोर्टेंट थी अब होता यह था कि जब आप छुट्टी में घर आ गए या कहीं चले गए जो भी आपने किया उस समय अब आप उस छुट्टी के समय का कैसे उपयोग करते हैं यह आपके ऊपर है हमारे जैसे लोग जिनको की मतलब हमारे पास तो थोड़े साधन भी सीमित ही थे तो हम तो ये बताएंगे साहब कि हम तो छुट्टी का उपयोग जो था वो राशन पानी लाने में करते थे और हमारे लिए वही आउटिंग हो जाती थी तो नॉर्मली ये राशन पानी लाना और आउटिंग पर जाना ये अपने आप में हमारे लिए छुट्टी का उपयोग था और आपको ये भी बताते भाई साहब कि हम वीकली हॉलीडे की बात कर रहे हैं अभी कि साहब जब संडे की दोपहर बीत जाती थी तब उसके बाद एक माहौल अफसोस शुरू होता था वो माहौल अफसोस क्या होता था कि साहब अब छुट्टी ख़त्म हो रही है कल से जाना पड़ेगा वो आजकल मैं देखता हूँ साहब वो हमारे एक अखबार में कामिक आता है ना? वो गारफीड साहब का तो गारफीड साहब जो है वो ये कहते हैं कि कौन कहता है कि सोमवार के दिन कुछ अच्छी बात भी हो सकती है मकसद उनका ये कहने का है कि साहब सोमवार का दिन तो ऐस ए दिन ही ख़राब है क्योंकि उस दिन छुट्टी खत्म हो जाती है और छुट्टी ख़त्म होने के बाद वो अगला दिन होता है अब यहाँ पर आपको बता दूँ अगर आप गारफील्ड को नहीं जानते हैं तो गारफील साहब सोने में ज़्यादा भरोसा करते हैं तो साहब गारफीड साहब हालाँकि ज़्यादातर वक्त सोने में गुजारते हैं मगर बावजूद उसके उन्हें सोमवार से शिकवा है तो हमारे जैसे लोग जो बेचारे सोने में नहीं गुजारते थे उनके लिए तो बहुत शिक्वत की गुंजाइश बहुत ज़्यादा तो साहब एक बात तो ये हुई दूसरी बात आपको बताएं कि अब छुट्टी का इस्तेमाल करने का मैंने आपको बताया कि तरीका हमारा तो ये था और साहब बहुत सी जगहों पर बैंक की नौकरी में इधर उधर घूमते रहे तो हमें साहब जरह तरह की दुकानों पर जाना और देखिए भावताव तो ज़्यादा हमसे होता नहीं हालाँकि काफ़ी हमें सिखाने की कोशिश की गई मगर उसके बावजूद भावताव किए बग़ैर होता ये था कि साहब हम जब भी कहीं जाते थे ना तो हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता था कि वहाँ गए उसके बाद वहाँ जाकर के लोगों को देखा लोगों अब देखिए हमारे कुछ बदतमीज़ दोस्त जो हैं वो इसको कुछ गलत मतलब में ले रहे हैं मगर गलत मतलब में मत मतलब लीजिए लोगों को देखा मतलब पीपल वॉचिंग लोगों का व्यवहार देखना अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है तो साहब हमें उसमें बेहद मज़ा आता था अब आपको बताएं, जैसे हर अच्छी चीज़ ख़त्म होती है ना साहब इसका भी अंत हमारे ही देखते देखते आ गया वो आ गया भाई साहब ये जो ऑर्डर दे कर के सामान मंगाना वो क्या बिग बास्केट और जेबटो और गिप्टो और लिपटो और फलाना क्या क्या भैया उसमें क्या आ गया कि भाई साहब आप ऑर्डर कर दीजिए फ़ोन पर कोई बंदा आपके घर पर ला सामान दे जाएगा अरे यार उस सामान दे जाने में वो मज़ा कहाँ है जब आप दुकान पर जाते हैं और देखते हैं कि पांच तरह के बिस्किट रखे हुए हैं और आपको उसमें से एक तरह का बिस्किट देखकर फौरन मन करने लगता है कि इसका इस्तेमाल किया जाए ऑर्डर किए जाने वाले सामान में ये मज़ा कहाँ ये लुत्फ कहाँ और अरे यार आजकल तो वो सुपर स्टोर में जाइए आप ना ऑर्बिट मॉल और स्पेंसर और फलाने ये सब में तो आप देखिए कि आपको ऐसे ऐसे बिस्किट और नमकीन दिखाई पड़ेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा हम लोग सब मैनेजमेंट में पढ़ते थे उसमें ये कहा जाता था कि अगर आप किसी वॉन्ट को नीड में कन्वर्ट कर दें तो ये मार्केटिंग की बड़ी भारी सफलता है हम तो कहेंगे भाई साहब कि अगर आप लोगों को जबरन इन इस तरह के स्टोर्स में भेजिए अरे साहब आधी जो उनकी नीड्स है ना वो तो वांट्स भी नहीं थी बिकॉज दे नेवर न्यू पता भी नहीं था उनको कि भैया ये चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं हम आपको बता रहे हैं भाई साहब हम यहाँ पर एकाद स्टोर हैं ऐसे जैसे आइकिया नाम का एक स्टोर है स्वीडिश स्टोर है हिंदुस्तान में कई जगहों पर खुला हुआ है आपको हम बताएं वो फर्नीचर गिरनीचर बेचते हैं तो भाई साहब आइकिया स्टोर में आप जाइए हम आपको बता रहे हैं कि आपके पास अगर भगवान की दया से पैसा होगा तो भाई साहब आप कुछ ना कुछ ज़रूर खरीद लाएंगे यानी ऐसी चीज़ खरीद लाएंगे जिसकी आपको उस वक्त तो लगेगा कि इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कोई नहीं सकती और घर आने के बाद आपको समझ में आएगा कि इससे ज़्यादा बे की चीज़ कोई नहीं तो साहब ये क्या है ये भी एक तरह का मनोरंजन हमारे जैसे लोगों के लिए देखिए बहुत से लोग हैं वो कहते हैं साहब हम सैटरडे रात में डांस करने जाते हैं आजकल के बहुत से नौजवानों को मैंने देखा है हमारे जैसे कुछ हमने अपने उम्र के लोगों को भी देखा है जो ये कहते हैं कि हम पब में गए थे या बार में चले गए थे अब यार पब और बार में हम कहाँ जाएं हम तो दारू भी नहीं पीते अच्छा लोगों ने कहा भाई दारू नहीं पीते हो आपको पीपल वॉचिंग का शौक है तो बाढ़ में जाइए मगर चक्कर यह है कि बाढ़ में जाइए तो वहाँ पर आप कोल्ड ड्रिंक ले करके मूँगफली खा नहीं सकते उसके लिए आपको कोई हार्ड ड्रिंक चाहिए यार वो मुश्किल काम है अच्छा साहब तो अब आपको एक बताएं ये तो एक बात हुई छुट्टी का एक दूसरा पहलू आपको बता जब आप छुट्टी मांग कर जाते यानी कि वो क्या बोलते हैं प्रिविलेज लीव और कई दिनों की छुट्टियां ले करके के जाते तो साहब उसका एक मजा अलग है हम आपको सच बताएं हमने क्या देखा कि जैसे अगर आपको कहीं इमरजेंसी में जाना हो और आप बॉस के पास गए कि भाई साहब हमें छुट्टी चाहिए और उसने आपको छुट्टी दे दी और आप चले गए आपको जो काम करना है करके चले आए तो मतलब छुटकारा तो आपको मिला ना अपने काम से तो छुट्टी तो छुट्टी है मगर साहब हम आपको बताएं एक छुट्टी वो होती है जिसे आप प्लान करते हैं कि साहब अच्छा मई के पंद्रह तारीख को हम जाएंगे साहब हम फलानी जगह जाएंगे हम तो साहब आप आपको क्या बताएं अब तो बनारस में कोई रह नहीं गया हमारा वरना पहले ये होता था कि भाई 15 मई को बनारस जाएंगे और साहब आठ दिन वहाँ रहेंगे और आठ दिन के बाद आएंगे वापस अब आज तो तारीख कुल 21 तारीख है 21 अप्रैल है अब 21 अप्रैल को जवाब 15 मई की तैयारी कर लेते हैं तो भाई साहब 21 अप्रैल से 15 मई तक का समय आपको हम सच बताएं वो छुट्टी से ज़्यादा बेहतर समय होता है क्योंकि वो अपेक्षा यानी कि वो एक कहावत है ना साहब कि रीचिंग द डेस्टिनेशन इज नॉट एज प्लेजरेबल एज अवेटिंग द डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल का इंतजार जो है वो मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा अच्छा लगता है ज्यादा मज़ा आता है उसमें साहब वो मजा आता है सही बात है तो छुट्टी का एक पहलू ये भी है आपको बताएं एक बार हम अपने बॉस के पास हमारे एक बॉस थे रामू साहब तो रामू साहब के पास गए हमने कहा साहब हमें छुट्टी जाना है उन्होंने कहा ठीक है अप्लाई कर लीजिए छुट्टी दे देंगे उन्होंने हमने साहब अप्लाई कर दिया उन्होंने छुट्टी दे दी उसके बाद बात आई गई होगी अब साहब हम तो मतलब अब चूंकि 20-25 दिन पहले अप्लाई किया था तो रामू साहब ऑफ कोर्स भूल ही गए होंगे हमने साहब एक शनिवार के दिन उनसे कहा कि सर कल से तो हम नहीं रहेंगे हम तो दो हफ्ते के लिए जा रहे उन्होंने हमसे कहा कहाँ जा रहे हैं आपको किसने आपको छुट्टी दे दिया हमने कहा साहब आप ही ने छुट्टी दी है दो हफ्ते बोले दो हफ्ते हमने कहा हाँ साहब आपने हम तो आपसे बताया था आपसे उस वक्त बातचीत भी हुई थी बोले नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता अब साहब ये उस ज़माने की बातें हैं जब बंबई से रिजर्वेशन ले करके आप जाते थे ट्रेन में और भाई साहब रिजर्वेशन के लिए गर्मियों के मौसम में आपको रात रात भर लाइन में खड़ा रहना पड़ता तब जाके रिजर्वेशन मिलता बोले ना आपको छुट्टी नहीं दे सकते हम हो नहीं सकता चलिए बॉस के पास बात करते हमने कहा साहब ये क्या बात हुई खैर साहब अब गैर बॉस के पास उन्होंने कहा साहब इनको दो हफ्ते की छुट्टी नहीं दे सकते इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते की छुट्टी दे सकते बॉस ने कहा क्या रे ये सब कुछ नहीं जाने दो उसको उसने छुट्टी अप्लाई किया था ये वो वगैरह वगैरह जो भी गई वो बार नाराज़ हो गए साहब हमसे और अपने मूँछताव देते हुए हमसे कहते कि क्या वक्त क्या ज़माना आ गया क्या हमारे ए वो जाकर के छुट्टियों में वैलो करेंगे वैलो बाद में समझ आया कि वैलो मतलब होता है सुअर कीचड़ में लौटता है उसको वैलो करना कहते बोले कि हमारा एजीएम जाके वैलो करेगा और यहाँ पर हम लोग काम करेंगे अच्छा उस समय चूंकि हमको वैलो का मतलब नहीं पता था इसलिए हम उनकी बात में जो कटाक्ष था वो समझ लेता मगर चलिए बाद में समझ गए तो ठीक है फिर भाई क्या करते तब तक तो वो गुजर चुके थे गुजर नहीं भगवान मतलब भगवान उनकी उम्र दराज करे हम हम उनके रास्ते से निकल चुके थे अब साहब उसके बाद कालांतर में रिटायर हो गए अब रिटायर होगा तो जब रिटायर होने वाले थे तो उस समय पहली बात तो ये कहा गया कि अब तो भैया छुट्टी छुट्टी यार शुरू में बड़ा मज़ा आया मगर बाद में समझ आया जब लोगों ने कहा कि वी हैव गॉट ए मंथ फुल ऑफ संडेज तब समझ में आया कि यार अगर मंथ इज फुल ऑफ संडेज तब मजा क्या है अगर जिंदगी में मंडे ना हो तो संडे का क्या मजा है तो साहब ये भी एक बात है सोचने वाली तो यानी छुट्टी का मतलब है छुटकारा मगर ये छुटकारा मजा तभी देता है जब आप पहले कहीं पर बंधे रहे हो भाई साहब अगर आप बंधे ही नहीं तो छूटेंगे कहाँ से और अगर छुट्टी में छुटकारा नहीं मिला तो छुट्टी का मजा क्या है तो साहब हमारा ये टेक आप एक बार जरा सोचकर देखिएगा कि छुट्टी का आपके लिए क्या मतलब है चलिए बहुत सीरियस बात हो गई मगर अब इसके बाद हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आज से कई दशक पहले के एक बहुत ही मशहूर जंपिंग जैक से हाँ हाँ आप सोच रहे होंगे जंपिंग जैक अरे भाई जो हमारे जैसे लोग हैं वो तो जानते हैं जंपिंग जैक कौन है मगर जो नहीं जानते वो अब इनसे मुलाकात करें धींगा साहब के शब्दों में फिर आज ही के दिन जितेंद्र यह लेख तब लिखा गया था जब जितेंद्र की एक फिल्म मजाल प्रदर्शित हुई थी जितेंद्र अभिनय में अधूरा सफलता में पूरा जितेंद्र की हाल ही में एक फिल्म मजाल प्रदर्शित हुई है इसमें उसकी दो हीरोइने श्रीदेवी और जयप्रता फिल्म में जितेंद्र और श्रीदेवी वकील हैं और एक ही पेशे में होने से उनके अहम का टकराव दिलचस्प बन पड़ा है जया वकील हैं और इस तरह प्रेम का त्रिकोण फिल्म को गति देता है जितेंद्र पिछले 25 वर्षों से फिल्मों में मुख्य भूमिका या नायक की भूमिका में आ रहा है यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि साधारण शक्ल सूरत नए नक्श और साधारण प्रतिभा के होते हुए भी वह सफल और उसका फिल्मी जीवन उठान की ओर है फिल्मों की संख्या की दृष्टि से उसने अपने समकालीन अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को पीछे छोड़ दिया है, जो अभी तक 100 फिल्मों की संख्या भी पूरी नहीं कर पाए। जितेंद्र ने अपनी अभिनत फिल्मों में 50 से भी अधिक स्वर्ण और रजत जयंती मनाने वाली फिल्में दी है फर्ज जीने की राह विदाई कारवा दिलदार आशा धर्मवीर स्वर्ग से सुंदर घर संसार ज्योति बने ज्वाला आदि फिल्मों ने स्वर्ण जयंती मनाई है और उन्होंने उसका स्थान सफल कलाकारों में बनाए रखा है आज भी उसकी छः से अधिक फिल्में निर्माणाधीन हैं जिनमें वह नायक की भूमिका निभा रहा है पारिवारिक फिल्मों में अभिनय करने की उसे महारत हासिल है एक वक्त ऐसा था कि उसके बिना सफल पारिवारिक फिल्म बनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी आज कुछ और फिल्मी सितारे राजेश खन्ना राज बब्बर आदि ने इस क्षेत्र में कदम रखा है पर सफलता अभी भी जितेंद्र को ही मिल रही है जितेंद्र ने अपना फिल्मी जीवन बतौर एक्स्ट्रा शुरू किया था सन उन्नीस में प्रदर्शित फिल्म नवरंग में वह पहली बार कैमरे के सामने आया और फिर कई वर्ष बीत गए फिल्मों में जितेंद्र बनने से पहले वह रवि कपूर था उसके पिता की गिरगांव चौपाटी पर नकली जवाहरात की दुकान थी रवि भी कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ पिता के काम में हाथ बटाया करता था हालत पतली थी और उसके मन में किसी भी तरह पैसा कमाने की लालसा बलवती होती थी वह फिल्मों में नकली जवाहरात किराए पर देने का काम करता था इस संदर्भ में उसकी मुलाकात भी शांताराम से हुई उन्होंने उसे नवरंग के गाने की भीड़ में खड़ा कर दिया संघर्ष चलता रहा उन्नीस में प्रदर्शित सेहरा में भी वह एक्स्ट्रा ही था उसकी असली फिल्म जिंद, सॉरी उसकी असली फिल्मी जिंदगी गीत गाया पत्थरों ने से शुरू हुई उस फिल्म का वह हीरो था उसका नाम बदल कर रखा गया जितेंद्र फिल्म तो चल गई पर जितेंद्र नहीं चला वह शांताराम के अनुबंध में बंधा था और मासिक वेतन था मात्र दो सौ इन्हीं दिनों का किस्सा है देवी शर्मा गुनाहों का देवता बना रहे थे हीरोइन वह कुमकुम को लेना चाहते थे पर वह भाव खा रही थी हीरो अभी तय नहीं हुआ था जितेंद्र सुबह शाम उनकी जी हुजूरी में हाजिर रहता अंत में तंग आकर उन्होंने जितेंद्र से कहा ठीक है तुम राजि को हीरोइन के लिए साइन करवा दो तो तुम्हारा हीरो का रोल पक्का और मेहनत आ मिलेगा पिछहत्तर हजार रुपये यह सुनकर जितेंद्र भागा राजश्री के पास वह एक फिल्म के तीन लाख लेती थी निर्माता दो लाख से ऊपर देने को तैयार नहीं था बात बिगड़ती देख जितेंद्र ने निर्माता को मनाया कि पचास हजार रुपये वह उसके प्रस्तावित पारिश्रमिक में से दे दे और पचास वो खुद लगाए निर्माता मान गया और इस तरह राजेश्री साइन हुई पर अभी एक उलझन और थी फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन वे मांगते थे दो लाख रुपए और निर्माता एक लाख रुपए से आगे नहीं बढ़ रहा था जितेंद्र ने अनुन विनय करके शंकर जयकिशन से पचास हजार रुपये कम करवा दिए और निर्माता से कहा कि पच्चीस हजार रुपये मेरे हिस्से के लगा दो और पच्चीस खुद का लगाओ इस तरह संगीत निर्देशक तय हुए और इस तरह फिल्म में जितेंद्र को मुफ्त काम करना पड़ा क्योंकि फिल्म में राजश्री हीरोइन थी इसलिए शांताराम ने उसे फिल्म में काम करने की अनुमति भी दे दी और फिर तो जितेंद्र की भी गाड़ी चलने ली फिल्मों में जितेंद्र क्यों सफल है इसका कारण बहुत कुछ उसका ढर्रेवादी होना है हिंदी फिल्मों का सेटअप ही ऐसा है कि एक बार जो छवि चल गई वही बार बार दोहराई जाती है जितेंद्र पर पारिवारिक फिल्मों के हीरो की जो छाप लगी है वह अब तक बरकरार असल में जीतेंद्र ने अपने फिल्मी जीवन का चुनाव बड़ी समझदारी से किया है फिल्मों के हर दौर में पारिवारिक फिल्मों का अपना बाजार रहा है इसका दर्शक वर्ग भी विशिष्ट है बूढ़े स्त्रियां और बच्चे और फिल्म को सफल बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है जितेंद्र ने इस तथ्य को समझा और आम फिल्मी ढर्रे से जिसमें मार ठार एक्शन और रोमांस आदि है थोड़ा अलग हट गया और इसमें उसे मद्रासी फिल्म निर्माताओं का सहारा मिला मद्रास पारिवारिक हिंदी फिल्मों की मंडी है वहाँ पारिवारिक ड्रामों का अपना सेटअप है जिसमें संयुक्त परिवार बाप बेटे सास बहू बेटियों का ताना बाना बुनना आम है और इस तरह प्रत्येक की भूमिका निश्चित है इस तरह जितेंद्र को फिल्मों का तैयार बाजार मिला एलवी प्रसाद की विदाई ने सफलता के झंडे काट दिए स्वर्ण जयंती मनाने वाली इस फिल्म ने मद्रासी हिंदी फिल्मों में जितेंद्र को जमा दिया जब मैंने जितेंद्र से इस बारे में पूछा तो उसका उत्तर था कि लगभग सौ पारिवारिक फिल्मों में उसने काम किया है जो एक रिकॉर्ड है दक्षिण का फिल्मी माहौल उसे पसंद भी है वहाँ के निर्माता निर्देशकों से उसका खूब मेल बैठता है उसकी सफलता का एक राज यह भी है बकौल उसके वहाँ काम का तरीका तय है फिल्में भी जल्दी बनकर प्रदर्शित हो जाती हैं इन फिल्मों में के निर्देशक गिने चुने इसलिए एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं उसने बताया कि राघवेंद्र राव ने पंद्रह बार के बापाया ने बारह बार दशारी नारायण राव ने आठ बार प्रसाद ने छः बार तथा टी ने चार बार उसे अपनी फिल्मों में दोहराया है जितेंद्र की सफलता का एक राज यह भी है कि वह भूमिकाओं को लेकर परेशान नहीं होता वो निर्देशक के काम में अड़ंगे नहीं लगाता जैसा निर्देशक कहता है वैसा ही करते देता इससे निर्माता निर्देशक के साथ उसके संबंध मधुर रहते हैं फिल्म चले या ना चले पर उसका चलना सुनिश्चित रहता है मद्रासी हिंदी फिल्मों की एक खूबी यह है कि अधिकांश फिल्में दक्षिण की सफल फिल्मों का हिंदी संस्करण होती हैं बॉक्स ऑफिस की कसौटी पर खरी उतरी इन फिल्मों के हिंदी संस्करण में ख़तरा भी कम रहता है क्योंकि भाषा के बदलाव के साथ सिर्फ प्रस्तुतिकरण में ही थोड़ा सा फ़र्क आता है बाकी सीन सिचुएशन तो सही रहते हैं इससे अभिनय करने में भी आसानी होती है और प्रत्येक को पता होता है कि उसकी भूमिका क्या है इससे काम तेजी से और चरणबद्ध हो होता है इन फिल्मों में जितेंद्र की भूमिका एक सी रही है वही पारिवारिक समस्याएं प्रेम दृश्य नृत्य जितेंद्र एक अच्छा नर्तक है फिल्मों के नृत्य गीतों को वह अच्छी तरह अभिनित कर लेता है और यह लटके झटके फिल्म की सफलता में सहायक इसलिए वह भी सफल है पर यह भी कब तक चले बदलाव के लिए उसने हिंदी जेम्स बॉन्ड फिल्म फर्ज में काम किया ये उसकी पहली एक्शन फिल्म थी जो हिट हुई उसके बाद उसने कारवा और धर्मवीर में भी काम किया ये फिल्में सफल तो हुई पर जितेंद्र को ये रास नहीं आया इधर मद्रासी फिल्मों का बाजार भी मंदा पड़ने लगा था जितेंद्र ने फिल्म निर्माण के लिए अपनी फिल्म कंपनी खोल ली अपनी तिरुपति पिक्चर्स के झंडे तले उसने किनारा खुशबू और परिचय बनाई इन सबके निर्देशक थे गुलजार इन फिल्मों में उसकी भूमिका लीक से हटकर थी उछल कूद करने वाले नौजान नौजवान से अलग गंभीर मास्टर जी बड़े भाई और गवई किसान की पर चश्मा लगाने या धोती पहनने से ही बड़प्पन या बुजुर्गी थोड़े ही आती है जितेंद्र ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि उसकी यह छवि बदल जाए पर इसमें उसे असफलता ही हाथ लगी हाँ फिल्में दुनिया में उसका अस्तित्व बना रहा जितेंद्र फिर पुरानी मद्रासी फिल्मी मंडी में लौट आया और उसने जीने की राह जो कि बने ज्वाला स्वर्ग से सुंदर घर संसार और मेरी आवाज़ सुनो में काम किया आखिरी फिल्म को छोड़कर उसकी बाकी फिल्में विशुद्ध पारिवारिक फॉर्मूले वाली थी जिसमें उसने बड़े भाई पति प्रेमी की भूमिकाएं निभाई। मेरी आवाज़ सुनो एक राजनीतिक फिल्म थी कुछ विवादों के कारण ये फिल्म चली यथेपि उसमें जितेंद्र की कोई खास भूमिका नहीं थी पर उसे इसका लाभ मिला और वह सफलता प्राप्त करने के साथ चर्चित भी हुआ उसकी नई फिल्में औलाद और अपने अपने इसी श्रृंखला की अगली कड़ी फिल्म औलाद की पटकथा काफी घुमाव और मोड़ लिए हुए है और इस फिल्म में जीतेंद्र की भूमिका काफी दिलचस्प है वह दुविधाग्रस्त पति है जो अपनी पत्नी श्रीदेवी की रेल दुर्घटना में तथा कथित मृत्यु के बाद अपना बच्चा जया प्रदा को दे देता है जिसने खुद मृत बच्चे को जन्म दिया है कुछ समय के बाद श्रीदेवी पुनः प्रकट होती है वह दुर्घटना से बच गई थी फिर संतान के लिए तनातनी होती है कोर्ट कचहरी का, का सीन है उसमें जितेंद्र ने प्रभावी ढंग से भूमिका निभाई है और फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल है उसकी दूसरी फिल्म अपने अपने में दो हीरोइने रेखा और हेमा हैं फिल्म में उसकी भूमिका उस आज्ञा पुत्र की है जो माँ के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी रेखा जिसका गर्भ गिर जाता है को छोड़ देता है और हेमा मालिनी से शादी कर लेता है इससे उसे एक पुत्र शाह होता है पर उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता वो बिखरा बिखरा रहता है किसी तरह वह अपनी भूतपूर्व माँ तक पहुँचता है और वह किस तरह उसे पालती है ये एक अलग कहानी है इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका होते हुए भी वह प्रभावित नहीं कर पाता फिल्म की आर्थिक सफलता में रेखा और हेमा का महत्वपूर्ण योगदान है पर औलाद और मजाल के हिट होने से जितेंद्र के पास आज भी फिल्मों की कमी नहीं है इनमें अमीर घराना तमाचा और राकेश रोशन की अनाम फिल्म आदि शामिल है जितेंद्र समय के साथ साथ बदलता रहा लोगों का आरोप है कि वह अपनी ढलती उम्र के साथ यानी जितेंद्र इस समय 46 वर्ष का है देखिए ये मुक्ता के सितंबर द्वितीय उन्नीस के अंक का लेखा है चलिए तो अभी आगे चलते हैं रोल को प्रभावी बनाने के लिए सफल अभिनेत्रियों यथा श्री देवी, जयप्रदा रेखा आदि के सहारे अपनी गाड़ी चला रहा है जितेंद्र से जब इस बारे में बात हुई तो उसने जवाब में पूछा कि क्या आप बता सकते हैं हिंदी फिल्मों में दक्षिण की हीरोइने ही क्यों सफल हैं शुरू से देखिए वैजयंती माला पद्मिनी वहीदा रहमान हेमा मालिनी रेखा श्रीदेवी जयप्रदा सब दक्षिण से इसका कारण मैं बताता हूँ संगीत हिंदी फिल्मों का अहम हिस्सा है फिल्मों में संगीत होगा तो नृत्य भी होंगे और इसी में दक्षिण की हीरोइने दूसरों से आगे वे सब अच्छी नर्तकियां हैं एक अच्छी हीरोइन को अच्छी नर्तकी भी होना जरूरी है मुझे भी नृत्य वाली भूमिकाएँ पसंद हैं यदि इस पर गंभीरता से सोचें तो पाएंगे कि जितेंद्र व्यवहार कुशल दूरंदेश और कर्मठ व्यक्तित्व का स्वामी है वह समय के साथ साथ बदलता रहा है उसकी भूमिकाओं का स्वरूप भी कुछ बदला है उसने अपने आप को फिल्मी दुनिया के चलन में बनाए रखा है। यदि दूसरों की फिल्में नहीं है तो अपनी ही सही। पर वो कभी भी फिल्मों से लुप्त नहीं हुआ। उसके बैनर की हाल की हाल निर्मित फिल्में आग और शोला तथा सरफरोश बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई फिर भी जितेंद्र अपनी निर्माण संस्था तिरुपति पिक्चर्स के तले तमाचा बना रहा है, है? कुछ भी हो समय ने जितेंद्र का साथ दिया है इसलिए 25 वर्षों के बाद भी वह ये श्रेणी का अभिनेता है तो साहब इसके अंत में धींगरा साहब ने लिखा है जितेंद्र की अपनी निर्माण संस्था है बालाजी टेलीफिल्म में उसका बेटा तुषार कपूर हीरो बन गया है और पुत्री एकता कपूर टेलीविजन सीरियल बना रही है अब साहब धींगरा साहब ने तो बिल्कुल सही ही लिखा है और हम लोग इसको आज इस लेख के लगभग पैतीस साल से ज्यादा समय के बाद सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं आप समझ सकते हैं कि आज पैंतीस साल बाद भी जितेंद्र का नाम लोग याद करते हैं हाँ अलबत्ता ये बात अलग है कि आज जितेंद्र एकता कपूर के पिताजी के नाम से शायद ज्यादा जाने जाते हैं चलिए साहब इसके साथ ही, ही आपने मेरी बातें सुनी आज की छुट्टी की चर्चा हुई तो अब बंद करते हैं छुट्टियां शुरू तो हो गई हैं मगर हम छुट्टी नहीं मनाएंगे अगले हफ्ते आपसे फिर मिलने आएंगे तो साहब धन्यवाद है आपका और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते फिर आज ही के दिन आँखों में वे होंगे होठों सागर से मिलेगी जब नदिया तूफान पर रौनक आएगी आँखों में वे होंगे पे लहर लहराएगी सागर से मिलेगी जब नदिया तूफान पर रौनक आएगी अब बादल बनके बरसना है मौजों के तरह से उभरना है अब चार दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है जिस मांगने दिल को